ठाकुर जी तो गैया लेने के लिए चले गए और मौका पाकर ब्रह्मा जी सारे सकाओं को लेकर ब्रह्मलोक चले गए भगवान आए भगवान ने देखा ये तो सब किया कराए किसका है ब्रह्मा जी का क्या गमन है ब्रह्मा जी को पैदा करने का और भगवान का वजन जो पद अभिमान करेगा मैं उसके पद को छिपूंगा जो धन अभिमान करेगा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 तो भगवान ने कहा ठीक इसके घमंड को ऐसी तो नहीं तो मानो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी मैं तुम्हें सीमट बजरी रेती कंकर आदि देता हूं तभी तो तुम घर बनाते हो पर हमें तो इन सरिया रेत कंकर आदि इसकी आवश्यकता नहीं मैं खुद ही बनने वाला और खुद ही बनाने वाला हूं निमित्त कारण उपादान कारण तो भगवान क्या किए सारे सखा भगवान बन गए एक दो दिन तक नहीं बोले एक वर्षों तक यहां तक भगवान कपड़े भी बनाए अगर कोई बालक हरे रंग का कपड़ा पहनकर आया हो और लाल रंग का पहनकर जाए तो माता ने पहले ये पूछे किसी चला गया मस्ती मजाक वाला बालक हो घर में जाके शांत हो जावे तो माँ बाप यही बोलेंगे तेरे स्वभाव को क्या हो गया यहाँ तक अगर गलती से माता है उसका बायोमेट्रिक भी कराने लेकर चली जावे न तो रेखा भी परफेक्ट यही है इधर बारीकी से प्रभु बने एक वर्षो तक यहाँ तक भगवान के ही बड़े भैया बलराम जी वे भी समझ ना सके इसलिए तो भगवान वेदव्यास जी पहले इसको पहले देखे पहले श्लोक में गहते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 दूर दूर तक मुझे दिखलाई नहीं दे रहा तो किसे भेज दिया दाऊ भैया को जा बलराम देख करा कलैया का बलराम जी ढूंढते ढूंढते गिरिराज जी चले गए गिरिराज जी पर क्या देख रहे हैं कि जो बछड़े थे वो गिरिराज जी पर उत्पात मचा रहे हैं और भगवान नीचे देखे देखे हंस रहे हैं और जो भगवान के साथ थे ग्वालिय थे वो भी हंस रहे हैं अरे बलराम जी बोलते हैं लो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 अब महाराज वहां ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं देखे तो सर कि भगवान बनने का भूत उतरा कि नहीं उतरा अपने ब्रह्मलोक से आए ब्रह्मा जी पूर्ण ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि भगवान अपने सकाओं के संग विराजमान हैं और खूब भोजन पा रहे हैं ब्रह्मा जी देखकर चौंक गया इन्हें तो मैं छोड़कर आया था वहां ब्रह्म में नीचे कैसे आ गए पूर्ण ब्रह्मा जी के ऊपर सब सो रहे हैं योग माया के अंदर नीचे आकर देख रहे हैं